देवी भागवत चौथा स्कंद कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार व्यास जी कहते हैं प्रातः काल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा यह जा बात चारों ओर फैल गई किसी दूत के मुख से कंस ने भी सुन लिया वह जी की स्त्रियां आदि सभी नंद के गोकुल में ठहरे हुए हैं यह बात कंस से आवेदित नहीं रही अतएव भारत गोकुल के विषय में उसे महान संदेह उत्पन्न हो गया इसके पूर्व नारद जी भी सभी कारण बता चुके थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया था गोकुल में जो नंद प्रवृत्ति तथा उनकी स्त्रियां हैं वे सभी देवता हैं देवकी और वसुदेव आदि भी वे ही हैं निश्चय ही वे तुम्हारे शत्रु हैं नारद जी के इस वचन से कुल में कलंक लगाने वाला व वा कंस व स्वस्थिति को भली भांति समझ गया था बड़े से बड़े पाप में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती थी राजन उसका मन क्रोध से ओतप्रोत था समयानुसार पूतना बकासुर बहाबली श्री कृष्ण के हाथ के मुख में चले गए ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है फिर कैसी के निधन का समाचार मिलने पर उसके मन में अत्यंत उदासी छा गई तब वह धनुष यज्ञ देखने के बहाने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के यत्न में लग गया उस नीच कंस की बुद्धि सदा पाप में रत रहती थी उसने अमित तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले आने के लिए अक्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दी अक्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गए और भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को रथ पर बैठा मथुरा लौट आए यहाँ आकर दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया रजक कु पीड़ हाथी चाड़ू और मुष्टिक के प्राण हर लिए भगवान श्री कृष्ण ने सल और तोसल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया लीला व कंस की चोटी पकड़ ली और उसे सदा के लिए जमीन पर चुला दिया तदनंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया उनके दुख दूर किए फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्र सेन को राजगद्दी पर भी बैठा दिया वहीं महामाना बुजदेव जी ने उन दोनों भाइयों का विधिपूर्वक यज्ञोप भी संस्कार कराया संस्कार संपन्न हो जाने पर वे दोनों महानुभाव सादीपनी जी के स्थान पर गए वहाँ रहकर संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और पुनः मथुरा लौट आए बारह वर्ष की अवस्था में ही वसदेव नंदन महाबली श्री कृष्ण और बलराम की पढ़ाई समाप्त हो गई थी अब वे दोनों वीर मथुरा में विराजमान हो गए उधर मगध नरेश जरासंध ने अपने जामाता कंस की मृत्यु से महान दुखी होकर सेना एकत्रित की और मथुरापुरी पर धावा बोल दिया उसने सत्रह बार चढ़ाई की प्रत्येक बार मथुरावासी बुद्धिमान श्री कृष्ण युद्धभूमि में पधारकर उनकी सेना को हराते रहे इसके बाद जरासंध ने संपूर्ण ब्रेक्षों के अध्यक्ष काल नामक योद्धा को भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरणा की वह राक्षस यादवों के लिए महान भयंकर था काल यवन आ रहा है यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्रसिद्ध यादवों को तथा तो बलराम जी को बुलाकर कहा महाभागों, महाबली जरासन से हमें यहाँ बराबर ही भय बना रहता है उसी के भेजने पर काल यमन आ रहा है ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए धन घर और सेना सब कुछ छोड़कर भी प्राण रक्षा का प्रबंध कर लेना परम आवश्यक है जहां सुख से रहने की विधि बैठ जाए उसी को पैतृक भूमि समझना चाहिए अपने उत्तम कुल के रहने योग्य स्थान में भी यदि सदा अशांति ही बनी रहे तो उससे क्या लाभ अतएव सुख की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि ऐसी स्थिति में समुद्र अथवा पर्वत के पास रहने का प्रबंध कर ले क्योंकि जहाँ शत्रु का भय न हो वहीं निवास करना पंडित उचित समझते हैं भगवान विष्णु समुद्र में शेष नाग को शैया बनाकर सुखपूर्वक सोते हैं यही स्थिति भगवान शंकर की भी है वे कैलाश पर्वत पर चले गए अतएव शत्रुओं के हाथों से संताप सहते हुए हमें भी यहाँ रहना उचित नहीं हम सब लोग एकत्रित होकर द्वारिका चलने की व्यवस्था कर ले मुझसे गुरु ने कहा है इस समय द्वारका बहुत ही उत्तम स्थान है मन को मुग्ध करने वाली वह वा पूरी समुद्र के तट पर बसी है उसी के पास रैता चल शोभा पा रहा है